पूर्णमिदं यदि सत्याद आनंदोन्न सर सत्य से आनंद यदि भिन्न मानेगी सत्य आनंद सत चित आनंद ज्ञान सत्य सत्य ज्ञान और आनंद आनंद यदि सत्य से भिन्न होगा तो सत्य से भिन्न तो असत्य हो जाएगा असत्य से तस्य जैसे सुक्ति रूपयजत तो असत्य है उसी प्रकार आनंद भी असत्य हो जाएगा सूत्रि रूपये के समान तो जैसे सूक्ति रूपये आनंद नहीं होता है सुक्ति रजत आनंद नहीं है रजूसर पर भी आनंद नहीं है सत्य से भिन्न हो जाएगा तो आनंद में आनंद भी नहीं रहेगा एवं सत्य में भी यदि आनंदादिन्नम से याद सत्य यदिंद से भिन्न होगा आनंद से भिन्न क्या होता है न आनंद इति अनानंद आनंद भिन्न है अनानंद रूप आनंद है क्या तस् सूक्ति रूपे आदि सत्य तो न से आद रूप सुक्ति रोज तो सत्य है अनानंद जो सुक्ति रूपे वो सत्य है नहीं वो सत्य नहीं होने से जो आनंद अनानंद रूप होगा वो सत्य नहीं होगा सूत्र रुपए के समान तो सत्य में सत्य तो नहीं रहेगा इसलिए सत्य आनंद और अत्यंतम अभेद वक्तव्य सत्य आनंद में भेद नहीं होगा सत्य ही आनंद आनंद ही सत्य इधम अभी तेर गोक्तम सर्वज्ञात तो मुनि ने सक्षेप के ग्रंथ में उन्होंने कहा आनंद सत्यता सत्यता या। नंदमिवादम प्रसिद्ध सत्यप्यवनातिवकाश पूर्णे तत्व सत्य सौख्योपत् आनंद सत्यता आनंदते सति सत्यता आनंद होने पर ही सत्य होगा आनंद से भी अनानंद हो जाएगा तो रज सर्प जैसे सत्य नहीं होगा और या आनंद सत्य होने पर ही आनंद होगा सत्य नहीं होगा मिथ्या हो जाएगा रज सर्प जो आनंद नहीं होगा ये निर्विवादम प्रसिद्ध आनंद सत्य सत्य तो असत्य तो होने पर ही आनंदत्व तो। ये कोई विवाद नहीं निर्विवाद प्रसिद्ध है सत्य पे एवं पर दोनों में सत्य में भेद नहीं न अतिरिकवकाश भेद का अवकाश ही नहीं सत्य ही आनंद आनंद ही सत्य पूर्णे तत्त्वे सत्य सौख्य उपपत् पूर्णतत्व ब्रह्म उसमें सत्य सौख्य शब्द रूप सुख रूप तत्व संभव होने से नित्य मुक्त शुद्धवादिस्व्य में मुक्तत्व शुद्धत्व ये भी समझना नित्य तो है तो मुक्त है मुक्त है तो नित्य है शुद्ध है तो मुक्त है मुक्त है तो शुद्ध है वो नित्य है यही समझना न चाहम अत्यंत अभेद है सत्यम ज्ञानम सत्यचित आनंद सत्य चित आनंद ब्रह्म जो कहा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म भी कहा गया अत्यंत तो अभेद होगा एक अर्थ को कहने वाले यदि दो तीन चार पद हो जाएंगे उनको कहते पर्याय वाचक घट कुंभ कलश जल को कहने के लिए जलम अम्बु वारी आप अम्भ पय कितने शब्द है सब पर्याय वाचक कहते एक समान अर्थ का वाचक है तो सत्यम ज्ञान मनंत सचित आनंद रूप शब्द सब पर्याय हो जाएगा तद वाचक सत्यादि पदानाम पर्यायता पर्याय हो जाएगा क्यों पर्याय होने पर क्या होगा एक साथ प्रयोग नहीं होगा घट कुंभ कलशम आन ये कहा जाता है घटम कुंभम कलशम चाने इसे कहा जाता है साथ प्रयोग नहीं होता है इसलिए और अर्थाण भेद से अंगीकार सिद्धांत कहता है पर्यायता न बाच्या न का जोड़ देना तेनाम अत्यंत अभेद तत्वाचक सत्यादि पदा पर्यायता नचवाच्य ऐसा नहीं कहना क्योंकि अर्थाना भेद से होंगी अंगीकारा अर्थ में भेद माना जाता है अर्थ में सत्य सत चित आनंद शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न भी है भेद भी मानते हैं लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन एक है वाच्यार्थ भिन्न भिन्न है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म सत्य कहेंगे तो ब्रह्म सत्य है मिथ्या नहीं है मिथ्या की व्यावृति करने के लिए सत्य शब्द ब्रह्म सत्य मतलब मिथ्या नहीं सत्य के बाद ज्ञान ज्ञान गहन से चेतन है जड़ नहीं है जड़ की व्यावृत्ति के लिए ज्ञान शब्द और ब्रह्म अनंत है अर्थात तो परिचिन्न नहीं परिचिन्न की व्यावृत्ति के लिए अनंत पद जड़ो की व्यावृत्ति के लिए ज्ञान पद और मिथ्यात्व की व्यावृत्ति के लिए सत्यपदा अलग अलग पद का अलग अलग अर्थ है वेद हे सत्य पदम मुख्या मुख्य सत्य रूप ब्रह्माकाश सबल रूपे सत्य वित्पन्नम देखो सत्य ज्ञान आदि पद समझना सत्य पद का एक मुख्य अर्थ होता है एक अमुख्य अर्थ होता है गौण मुख्य सत्य रूप ब्रह्माकाश सबल सबल रूपे सत्य वित्पन्नम मुख्य और अमुख्य मुख्य हो गया सत्य रूप हो हो होता है मुख्य तो ब्रह्म और अमुख्य होता है आकाश आकाश होता है अमुख्य गौण आकाश भी सत्य कहते लोग नित्य कहते तार्कि लोगों तो मुख्य सत्य शब्द कहा था ब्रह्म और गौण होता है आकाश सत्य किंतु दोनों का मिला दोनों के मिला देंगे शुद्ध मुख्य ब्रह्म और आकाश गौणा सत्य दोनों मिला करेंगे मिलाएंगे किसे दोनों का अभ्यास आरोप होता है आकाश और ब्रह्म में दोनों का परस्पर ऐक्य अभ्यास एक, एक आरोप होता है लोहा को गर्म कर देंगे तो लाल हो जाता है अग्नि उसमें है लाल जो हो जाता है उसमें अग्नि है नहीं अग्नि ही लोहा है या लोहा ही अग्नि अग्नि अलग लोहा अलग किंतु लाल हो जाने पर उसको कोई कहता है अयह लोहो कहता है कोई कहता अग्नि ये अग्नि है अग्नि देखते हैं ना नहीं, नहीं। अग्नि और लहो दोनों अलग अलग है दोनों का एक तो आरोप होता है भ्रम होता है इसको कहते संसर्ग अध्यास आकाश को सत्य कहते लोक में प्रसिद्ध है गौण मास्तव सत्य है ब्रह्म जब आकाश है तो हे के साथ मिला हुआ रहता है घटो अस्ति पटु अस्ति घट सामने दिखता है घट है। ये अयम घट है इतने कहो तो अस्ति शब्द उसके साथ मिला हुआ रहता है अयम घटो भवती अस्ति अस्ति का तो सदरूप ब्रह्म है घट है मिथ्या दोनों का एकत्व ब्रह्म होता है घटो अस्थि जो कहते हैं वहां दो अंश है एक घट अंश है और एक सद अंश अस्थि सद अंश सद है ब्रह्म घट है मिध्या। सत्यान्त्य मिथुनी कृत्य एक सत्य एक मिथ्या दोनों का एकत्व तो अध्यास होता है अध्यास उसको कहते आरोप होता है घट और सत दोनों का मिलावा जो है उसमें मुख्य है ब्रह्म और अमुख है घट दोनों का मिला हुआ है उसमें ही शब्द प्रयोग होता है सत्य ब्रह्म है मुख आकाश भी सत्य है गौण दोनों में संसर्ग अध्यास एकत्व तो अध्यास होने पर आकाश ब्रह्म का एकत्व तो हो करके आकाश पद्ध शब्द प्रयोग किया जाता है जब हम आकाश कहते हैं शब्द ब्रह्म को पृथ्व करके नहीं कह सकते हैं जब घटक कहते हैं पुष्प कहेंगे ये पुष्पम कहते समय सत और पुष्प दोनों मिला हुआ है सत को अलग करके पुष्प नहीं प्रयोग करते विचार कर देखेंगे तो सत ब्रह्म वास्तव है पुष्प मिथ्या है किन्न पुष्पम भवती पुष्पम अस्ति कह दिया तो पुष्प और सत दोनों मिला हुआ है पुष्प अलग और सद अलग मालूम नहीं होता है पुष्पम सत पुष्पम अस्थि कह दिया तो सद ब्रह्म और पुष्प दोनों का एकत्र ब्रह्म हो करके इसमें पुष्प शब्द का प्रयोग होता है इस प्रकार सद ब्रह्म और आकाश ब्रह्म का सत्य का गौण अर्थ है दोनों मिला हुआ होता है सबल विशिष्ट होता है सत्य असत्य मुख्य अमुख्य रूप मिला हुआ ये सत्य है ब्रह्म आकाश सबल रूपी सत्य वित्पन्न सत्यपद इसमें प्रयोग होता है लोक में कहेंगे सत्य केवल ब्रह्म को नहीं केवल आकाश को नहीं आकाश ब्रह्म का जो है एकत्र तो ब्रम होता है सबल रूप संसर्ग दोनों का संसर्ग दोनों का संबंध है वास्तव नहीं आध्यात् सम्बन्ध आरूपित संबंध होने पर उसको सत्य शब्द से कहते ये सत्य शब्द उसी सत्य अर्थ में व्यत्पन्न है उसकी शक्ति है इसी प्रकार ज्ञान पद कहेंगे ज्ञान का मुख्य अर्थ है चेतन शुद्ध ब्रह्म गौण अर्थ होता है अंतकर्ण वृत्ति घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति किंतु जब लोक में ज्ञान पद कहते घट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ ज्ञान पद से केवल चेतन ब्रह्म नहीं ले सकते है केवल वृत्ति भी नहीं ले सकते दोनों को मिला करके चैतन्य अंतकर्ण वृत्ति रूप मुख्या मुख्य ज्ञान द्वय सबल रूपे ज्ञान है ज्ञान पद का अर्थ एक चैतन्य है मुख्य अंतकर्ण गौण मुख्य अमुख्य ज्ञान द्वय मुख्य ज्ञान हो गया चैतन्य अमुख्य ज्ञान हो गया अंतकरण वृत्ति द्वन से विशिष्ट द्वन का संसर्ग आरोप होने पर उसको ज्ञान शब्द से लोक में कहा जाता है विपन ठीक इस प्रकार आनंद पद भी आनंद पद का मुख्य अर्थ है आत्मा ब्रह्म गौण अर्थ होता अंतकोण वृत्ति प्रत्येक बुद्धिवृत्ति रूप में मुख्या आनंद है विपन्न मुख्य आनंद होता है प्रत्येक ब्रह्म बुद्धिवृत्ति है अमुख्य आनंद दोनों मिलावा होने पर दोनों का संसर्ग अभ्यास होता है उसमें आनन्त पद विपन्न आनन्त पद की वित्पत्ति शक्ति उसमें है लोक में व्यवहार किया जाता है एवं नित्य शुद्धादी पदा मुख्या मुख्य तत्व द्वय सबल रूप तस्मि तस्मीन वित्पन्ना द्रष्ट्यम नित्य शुद्ध आदि ने अभी नहीं नित्य, आधि आधि नित्य शुद्ध बुद्ध आदि मुक्त आदि पद भी मुख्या तत्त्व द्वय सब मुख्य और अमुख्य मुख्य नित्य हो जाएगा ब्रह्म अमुख्य हो जाएगा आकाश शुद्ध हो जाएगा ब्रह्म अमुख्य शुद्ध हो जाएगा सामान्य वस्तु जल आदि दोनों के मिला करके प्रयोग होता है लोके में तस्वीन तस्वीन विपन्ना नीति समझना लोक में जो सत्य कहते हैं केवल शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहते केवल आकाश को नहीं कहते इसी प्रकार ज्ञान कहते केवल ब्रह्म को नहीं कहते केवल बुद्धि को नहीं कहते नहीं कहते सद्रुप ब्रह्म अंत बुद्धि दोनों मिला हुआ इसको घट्ट ज्ञान ज्ञान शब्द से कहते हैं ये तो सर्वम सर्वज्ञात मुनि भी रक्षेप शारीरिका नामक ग्रंथ में सर्वज्ञात मुनि ने स्पष्ट करके कहा आकाशादू सत्यता प्रत्यंग काचिदन मात्रे सत्यता सत्य शब्दस्तु तत्र आकाशाद ताबत एका सत्यता आकाश आदि पदार्थ में एक सत्यता है ये गौण अ सत्यता मुख्य नहीं है लोक में तो सत्य मानते केवल आकाश नहीं घटपट आदि पदार्थ भी घटपट आदि को सत्य कहते जो सब दिखता है ये एक, एक कल्पित सत्यता है पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक सत्यता है व्यवहार कार्य में सत्य आकाश जल तेज वायु को कहते और आकाश आदो सत्यता ताब एक प्रत्येक मात्रे सत्यता का ची धन्य प्रत्येक आत्मा में सत्यता है अन्य सत्यता पारमार्थिक मुख्य सत्यता किस में, में। सत्य था, था था है प्रत्येक आत्मा में और मुख्य सत्यता है प्रत्येक में अमुख्य सत्यता आकाश आदि में क्या है अमुख्य सत्यता और मुख्य सत्यता प्रत्येक तत्सपर्का सत्यता तत्व चन्या तत्सपर्का ब्रह्म के साथ संपर्क होने पर ब्रह्म और आकाश मिला हुआ होने पर उसमें सत्यता तत्व चन्या अन्य सत्यता है ब्रह्म और आकाश को जो मिला देंगे दोनों का एकत्वध्यास हो जाता है जैसे घटो अस्थि घटुअस्थिकरण से घट और सदरूप ब्रह्म दोनों मिला हुआ और आकाश दोनों के मिलाने पर वो उसमें के सत्यता अन्य। वही सत्यता विपन सत्य शब्द तत्र लोक में सत्य शब्द जो कहते हैं केवल शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहते है केवल घटपट आकाश को नहीं कहते है शुद्ध ब्रह्म और आकाश दोनों के मिलाने पर ब्रह्म के साथ सत्य का एकत्व तो होता है अध्यास जैसे घटो अस्थि कहते घट और सदरूप दोनों का एकत्व है इसी प्रकार व्यवहारिक को कोई भी पदार्थ हो सत ब्रह्म के साथ मिला हुआ है जल कहो तेज कहो वायु कहो जलम सत वायु सन सब सत सत इसे प्रतीत होते है सत नहीं कहने पर भी सात के साथ संबंध है जैसे मिट्टी से घट बनाएंगे सराय बनाएंगे कुलट बनाएंगे उसमें मिट्टी कौन है सब मिट्टी सुबर्ण से जितने भूषण बनाएंगे उसमें आधा भाग सोना है या सब सोना है सुवर्ण सुवर्ण कहते इसी प्रकार सत सब को सत सुवर्ण सद प्रयोग नहीं करने पड़े भी सोना से बना गया नाम अलग अलग करो कि निश्चय ये सोना है ये कुंडल है ये कटक है ये मुकुट है ये कंकण है कुछ भी कहो किन्तु सोना है इसी प्रकार पृथ्वी जल तेज घटा पट आदि जितने पदार्थ हैं सब सदरूप है सदब्रह्म के साथ पदार्थ का एकत्र तो होकर के वही व्यवहार काल में सत्य शब्द से कहा जाता है पारमार्थिक सत्यता ब्रह्म में है गौण सत्यता भूत आकाश आदि घटा घटपट आदि में है किन्तु गौण मुख्य दोनों के मिलाकर के शुद्ध ब्रह्म और आकाश आदि घटपट आदि को दोनों का संपर्क होगा संपर्क कैसा है दोनों का संबंध आध्यासिक है आरोपित तो होता है वास्तव संबंध नहीं है आरोपित तो संबंध होने पर यह सत्यता है तृतीय तीन सत्यता होगी शुद्ध ब्रह्म में मुख्य सत्यता आकाश आदि में गौण सत्यता और आकाश ब्रह्म मिला हुआ जो स्वरूप है सबल इसको कहते विशिष्ट चित्रित शतरु मिथ्या आकाश आकाशादी सबको मिलाने पर उसमें जो सत्यता है ये लोके में उसको ही कहते हैं वित्पन्नो एम सत्य शब्द तत्र अयम सत्य सत्त, तत्र तत्व तत्र शक्तिमत उसमें उसकी शक्ति आकाश ब्रह्म को मिलाने पर संसर्ग अध्यास विशिष्ट एक स्वरूप में सत्य तो कहा जाता है जिसमें सत ब्रह्म भी है और गौण सत्य भी है इसी प्रकार ज्ञान के लिए भी समझे न बुद्धिर्वृत्तौ ज्ञानता देका प्रत्यग बोधे ज्ञान ज्ञानता काचिद तत्सका त्र च व्यत्पन्नों ज्ञान शब्दस्तु तत्र बुद्धे वृत्तो तावत एका ज्ञानता एक ज्ञानता है बुद्धि वृत्ति को ज्ञान कहते घट का संबंध चक्षु आदि के साथ इंद्र के साथ होता है जैसे जल बर्तन से जल छिद्र के द्वारा बाहर निकल कर गिरता है इसी प्रकार अंतकण शरीर रूप घड़ा से चक्षु आदि छिद्र के द्वारा अंतकोण बाहर जाता है अंतकोण का परिणाम कहते उसको वृत्ति कहते हैं बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि का परिणाम बाहर जाती वृत्ति है बाहर जाकर के जिस प्रकार जल जो बाहर गिरता है उसमें ग्लास कटोरा लोटा रख भर जाता है तदाकार हो जाता है जल इसी प्रकार वृत्ति अंतक वृत्ति परिणाम जा करके घट पट पुष्प फल जिसके साथ संबंध होता है तदाकार वृत्ति होती है उसको ज्ञान कहते गौण ज्ञान बुद्धि वृत्ति में ज्ञानता है कि गौण है और मुख्य ज्ञान है प्रत्येक बोध है ज्ञानता काचिद सत्यम ज्ञान मन तम ब्रह्म जो प्रत्येक बोध ज्ञान है शुद्ध चिद्रप है ये मुख्य ज्ञानता है किंतु लोक में जो ज्ञान ज्ञान कहते हैं शुद्ध चेतन को भी नहीं कहते है केवल वृत्ति को भी नहीं कहते है केवल वृत्ति तो अंतगण का परिणाम जड़ है वो ज्ञान कैसे होगा वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चिदाभ उत्पन्न होता है वृत्ति के साथ चैतन्य का संबंध चैतन्य व्यापक है आत्मा चेतन है सर्वव्यापक है और बुद्धि वृत्ति है होने से उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती चेतन का प्रतिबिंब दिखता है जैसे जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है लोग कहते है आकाश जल में है चंद्र जल में प्रविष्ट हो गया कहते हैं क्योंकि दिखता है इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति बुद्ध में चेतना का आभास दिखता है चेतना नहीं चिदाभास, चेतन जैसे लगता है तो चेतना, शुद्ध चेतना, असंग है बुद्धिवृत्ति बुद्ध है जड़ दोनों का संबंध तो वास्तव नहीं होता है आरोपित तो संबंध होता है चंद्र आकाश में दिखता है जल में तो जल के साथ चंद्र का जो संबंध आरोपित है इसी प्रकार सत्य ज्ञान के साथ चेतना ब्रह्म ज्ञान रूपे उसके साथ बुद्धि वृत्ति का संबंध होता है आरोपित संबंध संबंध होने पर उसको ज्ञान शब्द से कहते लोक में घट ज्ञान कहेंगे केवल वृत्ति नहीं है केवल चेतन भी नहीं है अभी तो से विशिष्ट वृत्ति वृत्ति विशिष्ट वृत्ति से प्रकाशित चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान शब्द से कहते हैं अथवा चिदाभास भाष विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान जो कहेंगे वो शुद्ध चेतन है क्योंकि घट ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ शुद्ध चेतन नहीं खाली अंतकर्ण वृत्ति को ज्ञान कहेंगे नहीं क्योंकि अंतकर्ण तो जड़ है उसके वृत्ति परिणाम जड़ ही होगा ज्ञान कैसे होगा ज्ञान होने के लिए चेतन के साथ उसका संबंध चेतन के साथ उसका संबंध होता है चैतन्य सत्य बुद्धिवृत्ति भौतिक पदार्थ मिथ्या है सत्या अनुतुनिक आध्यात् संबंध होता है ये संबंध होने पर वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती चैतन्य उसमें दिखता है चिदाभाष चिदाभास विष्ठ वृत्ति को ज्ञान कहते बुद्धि ज्ञानता ताव देखा प्रत्येक बोध ज्ञानता का जीदन्य तत्सपर्क आज ज्ञानता तत्वचान्य सदब्रह्म के साथ संपर्क होने से बुद्धिवृत्ति में जो ज्ञानता है अन्य है अयम ज्ञान शब्द तत्व लोक में जो ज्ञान शब्द कहते इस ज्ञान शब्द से क्या लेना शुद्ध चेतन लेना बुद्धिवृत्ति केवल वृत्ति नहीं चिदा भाष विशिष्ट वृत्ति अथवा अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति बोध ऐसे कहते वृत्ति बोध अथवा बोधे ध्या प्रकाशित इंदि दीप्त धाते वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को कहते ज्ञान वृत्ति युद्ध बोध काभिव्यक्त चैतन्य बोधे धावृत्ति का, धा का बोध से प्रकाशित वृत्ति चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहेंगे अथा वृत्ति अभि चैतन्य को ज्ञान कहते हैं यही ज्ञान शब्द लोक में विपन्न प्रयुक्त तो होता है प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार आनंद के लिए भी बुद्धे होता बद आनंद आनंद का प्रत्येक मातृ का चिद आनंदता न्या का तत्सपर्का चिद्यानंदता व्यत्पन्नोय त्रचानंद शब्द जिस प्रकार ज्ञान हुआ शुद्ध चेतन ज्ञान है अब बुद्धि वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति को ज्ञान कहते इसी प्रकार आनंद है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही मुख्य आनंद है और उस बुद्धि की वृत्ति होती सुखाकार वृत्ति होती राग देश, इच्छा काम संकल्प ये सब वृत्ति है अंतण का परिणाम है सुखाकार वृत्ति होती बुद्धि में वृत्ति होती उसको कहते आनंद सुखाकार वृत्ति को आनंद कहते गौण है मुख्य आनंद है ब्रह्म बुद्धि वृत्तो ताब आनंदता एका गौण प्रत्येक मात्रे का आनंदता अन्य अन्य मतलब वास्तव आनंदता प्रत्येक आत्मा में है मुख्य आनंदता तत्सप्रकाचिद आनंदता अन्य शुद्ध ब्रह्म आनंद के संबंध से बुद्धिवृत्ति में एक आनंदता है ये अन्य है आनंद रूप ब्रह्म और बुद्धिवृत्ति दोनों का आरोपित संबंध होने पर एक आनंदता है और ये आनंद शब्द लोक में जो कहते इसमें ही विपन्न है में जो कहते आनंद सुख हुआ केवल शुद्ध ब्रह्म को लेकर के को ले करके नहीं केवल वृत्ति तो को लेकर के नहीं वृत्ति अभिव्यक्त आनंद अथवा आनंद आभा वाले वृत्ति को लेकर के आनंद कहते हैं स्वरूप आनंद है ब्रह्म उसकी अभिव्यक्त होती बुद्धि बुद्धिवृत्ति के द्वारा अथवा तो उसका आभास दिखता है वृत्ति में तो स्वरूप आनंद और बुद्धिवृत्ति दोनों को मिलाने पर मिलेगा कैसे आध्यासिक एकत्र तो होता है वास्तविक तो नहीं होता है आरोपित एकत्व तो होता है तो उसको लोक में आनंद शब्द से कहते हैं ये आनंद शब्द उसमें ही वित्पन्न उसको ही कहता है लोक में इस प्रकार संक्षेप साधिक में स्पष्ट कर दिया अलग अलग शब्द का अर्थ एक मुख्य अर्थ एक गौण अर्थ सत्य शब्द का एक मुख्य अर्थ ब्रह्म एक गौण अर्थ हो गया घटपट आदि व्यावहारिक पदार्थ किंतु दोनों मिलाकर के जो सत्य और मिथ्या दोनों का संबंध होता है उसमें भी एक सत्यता है और लोक में सत्य शब्द वही कहा जाता है जहां हम जिसको सत्य कहते हैं उसमें ब्रह्म भी है और व्यावहारिक घटपटादि भी है घटपटादि हम सत्य कहते घटापटे भी है और पर ब्रह्म भी है किंतु सत्य शास्तव शुद्ध ब्रह्म के लिए और गौणे घटपट के लिए किंतु घटप ब्रह्म एकत्व एक होने तो पर जो लोक में व्यवहार होता है इसको कहते व्यावहारिक सत्यता है लोक में प्रयोग होता है लोक में उसको ही सत्य कहते व्यावहारिक नहीं सत्य शब्द से कहते है ऐसे ज्ञान ऐसे आनंद है तत्व वाच्यर्थ भेद संघीकरान न पदा नियता अपी इतिभा इसलिए सत्य ज्ञान आनंद आदि का शब्दों का वाचार्थ में भेद है। एक अर्थ नहीं एक शुद्ध चेतन सब में है कि सत्य शब्द में शुद्ध चेतन भी है और आकाश आदि भाग भी है मिला हुआ है शुद्ध ज्ञान कहेंगे तो चेतना भी है और बुद्धिवृत्ति भी है आनंद शब्द कहें तो शुद्ध चेतन भी है और बुद्धिवृत्ति भी है इसे वाच्यार्थ भेद होने से पद्म में पर्याता नहीं है पर्याय नहीं होने से ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रम्म ऐसे कहा जाता है कोई आपत्ति नहीं क्योंकि पर्याय वाचिका नहीं हुआ भाच्यार्थ में थोड़ा थोड़ा भेद है लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन एक है क्योंकि जो मिथ्यांश को छोड़ देंगे सत्यांश तो शुद्ध चेतन है सत्य में घटपट आदि मिथ्यांश को छोड़ दो आनंद में मिथ्यांश वृत्ति को छोड़ दो ज्ञान में मिथ्यांश बुद्धिवृत्ति को छोड़ दो केवल शुद्ध चेतन रहेगा ब्रह्म उसमें कोई भेद नहीं इसको कहते लक्ष्यार्थ किंतु बाच्यार्थ जब लेते हैं शुद्ध चेतन भी है और आनंद कहें तो बुद्धिवृत्ति लेना आनंद कहेंगे तो बुद्धिवृत्ति ज्ञान कहें तो बुद्धिवृत्ति तो लेना और सत्य कहेंगे तो घटा फुटा दिया पदार्थ को भी लेना मिला करके पर्यावासी का नहीं ननु कथम तरी वाच्यार्थ भी अत्यंत अभेद उक्त यदि सबका अर्थ भिन्न भिन्न हो गया और पर्याप्ता दोष वारण करने के लिए अर्थ में भेद मान लिया यदि अर्थ में भेद हो गया तो अत्यंत तो अभेद कैसे होगा इधर कहते जो सत्य है वही ज्ञान है वही अनंत है ये कैसे होगा इत्या संख्य वाच्यार्थ भेदेपि तो लक्ष्यार्थ नाम अभेदादित्या वाच्यार्थ तो भिन्न भिन्न है किन्तु लक्ष्यार्थ एक है सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ ज्ञान श्या अनशब्द का लक्षा एक ही चिदचेतन शुद्ध है तस्द इत्यादि श्लोक में तस्याद तस्माखंड अस्ज जागति यदीना परस्पर अभेदेन सत्यादिपत सत्यादि परस्पर अभेद होकर के सत्य ज्ञानते आनंद यश्माच न पर्याय था तस्मात्याय वाचिक नहीं क्योंकि वाच्यार्थ है भेद है इसे जागत विधाम बीज जगत में जो भेद उसको छोड़ते हुए जगत आकाशादि उपाधि ही तत्पर विधान जगत आकाश आदि उपाधि के कारण जो भेद है उनको छोड़कर के बीज हत भेद को छोड़ देने पर हम अखंड एव स्म एक अखंड स्वरूप है एक रस एवं एक शुद्ध चेतन ज्ञान ही है न तो नानस के प्रकार नहीं है सत्यादि पदे भाग लक्षण या बोधिता सत्याधि आत्मा का अखंड ही कर सुमित अर्थ भाग त्याग लक्षण एक है जह लक्षण एक अजह लक्षण जह तम तो छोड़ता हुआ त्याग करता हुआ वास्त को कर, छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेंगे जह तो, तो लक्षणा है गंगायाम घोष कहते हैं गंगा में गांव या भीर ग्वाला का गांव गंगा में नहीं गंगा तीर पर तट को लेते हैं प्रवाह को छोड़ करके तो जह तो लक्षण है अजहत तो लक्षण है वास्त को रखना और अन्य को भी रखना कहा के फिर दि रक्षता कौवा से दधी की रक्षा करो कौवा से भी रक्षा करेंगे कुत्ते से भी बिल्ली से भी रक्षा करेंगे छत्तीर्ण यान थी वाले भी रहेगा छत्ता जी के हाथ नहीं उनको भी मिला करके छता वाले जा रहे देखो हमारे आश्रम के संत जा रहे देखो छत्तीनो छता वाले सबके हाथ छता नहीं है तो छता वाले छता नहीं हो सब को लेकर के सत्रीर्ण शब्द प्रयोग करते हैं ये अजह लक्षण है और एक होता है जहत और अजहत कुछ छोड़ता कुछ नहीं छोड़ता विरोधांश को छोड़ देना अविरोधांश को रखना इसको कहते भाग त्याग आलोचना स्वयं देव तत्व किसी देव दत्त को पहले देखा था अन्य देश में बहुत दिन पहले देखा था अभी उसको दूसरे स्थान में देख रहे हैं बहुत दिन हो गया तो सोयम देव तत्व है या नहीं संशय होने पर दूसरे कहता है वही देवदत्त है जिसको हमने पहले देखा था तो स्वयं देव में तत्काल तद्य अरे वर्तमान अयम देवदत्त में तद्यस है तत्काल तत्काल पूर्व दस साल पहले दिखा था अभी देख रहे हैं दोनों काल एक हुआ वेद हुआ और अभी तो भिन्न है ये विरोध हंस को छोड़ देंगे केवल दे तो पिंड लेंगे तो व्यक्ति एक है के? वो व्यक्ति दक्षिण भारत में रहे हिमालय में रहे व्यक्ति तो एक कभी उधर चला गया कभी उधर आ गया तो व्यक्ति तो एक ही दस साल पहले था अभी भी है थोड़ा शरीर में परिवर्तन हो जाएगा किन्तु व्यक्ति तो वही तो विशेषण अंश को छोड़ करके शुद्ध देवदत्त को लेकर के लोक में भी ज्ञान होता है वही देवदत्त है इसी प्रकार तत्व सिम तरुत्व में आगे बताएंगे ब्रह्म में सर्वज्ञता तो सर्वशक्ति मत्व तो है माया को लेकर के अत्व शब्द होता है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान शक्तिमान अज्ञान अविद्या उपाधि को लेकर के उपाधि अंश को छोड़ देंगे उपाधि के कारण जो सर्वज्ञाधि तो धर्म को छोड़ देंगे शुद्ध चेतन ही रहेगा उसको लेकर के भाग त्याग लक्षण से बुद्धि तो होता है सत्याध्यात्मक अखंड एक दश्मी जम ज्ञान अनंत रूप अखंड ब्रह्म में हूँ ऐसे ही ज्ञान होता है अतः एक देव अनुद्रष्टव्य मिथि श्रुतियुक्तम एक रस उपपन्न भाव श्रुतिगत एकदेव अनुद्रष्टव्यम नेह नाना किंचन एक अद्वित ब्रह्म में हूँ ऐसे साक्षात्कार करना चाहिए जो कहा गया एक रस बस चेतन ज्ञानी ज्ञानी उसमें कोई कल्पना नहीं कोई धर्म नहीं कोई वेद नहीं शुद्ध चिद्र है ये भी कहा जाता है पहले जब ज्ञान हो जाता है ज्ञान एक रस शुद्ध अखंड ये शब्द प्रयोग भी नहीं होता है शुद्ध ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ये शब्द उपपन्नम प्रामाणिक है ऐसे महावाक्यार्थ बोध होता है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य है इनको कहते अबांतर वाक्य स्वरूप बोधक वाक्य है किंतु भेद ब्रह्म निवृत वाक्य है कहते महावाक्य महावाक्य अर्थ का बोध ही ब्रह्म ज्ञान है किंतु उसमें संशय विपरीत भावना रहती है मनन निधि ध्यास करने पर संशय विपरीत निवृत्त हो जाए तो वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है और वही अज्ञान का निवर्तक है शुद्ध जो ब्रह्म रूप ज्ञान है नित्य है वो अज्ञान का तो आश्रय है अज्ञान का प्रकाशक भाषक है अज्ञान का नाशक नहीं है अज्ञान का नाशक तो वेदांत प्रमाण से तत्व तत्व से आदि महावाग के उपदेश से जो ज्ञान उत्पन्न होगा अंत करण वृत्ति उसमें चैतन्य अभिव्यक्ति होती है ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है